तेजो तेजोधतिदाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावकर्मस्व शौर्य शूर भाव तेज प्रागलभ्यं धृति धारण भवति यया धृत्या ध्यांित दाक्ष्य दक्ष से भाव सहसा प्रत्युत्पन्नु कार्यु अव्यामोहन प्रवृत्ति युद्धे अलायनम अपरा मुखी भाव शत्रुभ्य दानं देश मुक्तता ईश्वर ईश्वरस्य से भाव प्रभुशक्तिकटीकरण ईशितव्या क्षत्रकर्म क्षत्रिजातेहित कर्म क्षत्रकर्म स्वभाज